संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है महर्षि दधीची की कथा लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वालों में महर्षि दधीची का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे उनकी पत्नी का नाम गभस् था महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था वे सदा दूसरों का हित करना ही अपना परम धर्म समझते थे उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट रहते थे जहाँ वे निवास करते थे गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था जो भी अतिथि महर्षि दधीची के आश्रम पर आता स्वयं महर्षि तथा उनकी पत्नी उसका पूर्ण श्रद्धा भाव से आतिथ्य करते थे एक बार देवराज इंद्र के मन में अभिमान पैदा हो गया जिसके फल स्वरूप उसने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया उसके आचरण से शुभ होकर देवगुरु इंद्रपुरी छोड़कर अपने आश्रम में चले गए बाद में जब इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ तो वे बहुत पछताए क्योंकि अकेले देवगुरु गुरु बृहस्पति ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण देवता वैतियों के कोप से बचे रहते थे पश्चाताप करते हुए इंद्र देवगुरु को मनाने के लिए उनके आश्रम में पहुँचे उन्होंने हाथ जोड़कर देवगुरु को प्रणाम किया और कहा आचार्य मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया उस समय क्रोध में भरकर मैंने, मैंने आपके लिए जो, जो अनुचित शब्द कहे हैं, हैं। कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए आप देवो, देवो के कल्याण के, के लिए, लिए पुनः इंद्रपुरी लौट चलिए हम सारे देव, देव मिलकर आपकी भली भांति सेवा इंद्र का शेष वाक्य अधूरा ही रह गया क्योंकि देवगुरु अपने मनोबल से अदृश्य हो चुके थे इंद्र ने उनकी बहुत खोज की किंतु जब देव गुरु का कुछ पता ही न चला तो वे थक हार कर इंद्रपुरी लौट आए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब यह समाचार सुना तो दैत्यों से कहा दैत्यों, यही अवसर है जब तुम लोग देव देवलोक पर अधिकार कर सकते हो आचार्य बृहस्पति के चले जाने के बाद देवों की शक्ति आधी रह गई है तुम लोग चाहो तो अब आसानी से देवलोक पर अधिकार कर सकते हो उचित अवसर देखकर दैत्यों ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया और चारों तरफ मार काट मचा दी। इंद्र किसी तरह से जान बचाकर कर वहाँ ऐसी भाग निकले और पितामह ब्रह्मा की शरण में पहुँचे वह कर बद होकर ब्रह्मा जी से बोले पितामह देवो की रक्षा कीजिए दैत्यों ने अचानक हमला करके अमरावती में मार काट मचा दी है वे चुन चुन कर देव योद्धाओं का वध कर रहे हैं मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आप तक पहुँचा हूँ पितामा ब्रह्मा आचार्य बृहस्पति के देव लोग छोड़े जाने की बात सुन चुके थे वे बोले यह सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है अब भी यदि तुम आचार्य बृहस्पति को मना सको और उन्हें देवलोक में ले आओ तो वे दैत्यों पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय तुम्हें अवश्य बताएंगे मैं अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप कर चुका हूँ उन्हें खोजने के लिए भी गया था किंतु मेरे देखते ही अपने तपोबल ऐसी वे अदृश्य हो गए पितामा ब्रह्मा जी ने कहा आचार्य तुमसे ऐसी हैं। अब जब तक तुम उनकी आराधना करके स्वयं सम्मान पूर्वक उन्हें देवलोक नहीं ले आओगे वे अमरावती नहीं आएंगे। फिर क्या किया पितामा आचार्य का कुछ पता ठिकाना भी तो हमारे पास नहीं है उन्हें खोजने में बहुत समय लगेगा तब तक तो दैत्य संपूर्ण अमरावती को चला राख कर देंगे इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए वे चिंतन में डूब गए कुछ देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और इंद्र से कहा इंद्र इस समय भूमंडल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें इस आपदा से मुक्ति दिला सकता है और वह है महर्षि कष्टा का महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप। अगर तुम उसे अपना पुरोहित नियुक्त कर लो तो वह तुम्हें इस संकट से मुक्त करा देगा ब्रह्मा जी ने उपाय बताया पितामह का परामर्श मानकर देवराज इंद्र महर्षि विश्वरूप के पास पहुँचे विश्वरूप के तीन मुख थे पहले मुख से वे सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ करते समय पीते थे दूसरे मुख से मदिरा पान करते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन का आहार करते थे इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तो महर्षि ने पूछा आज यहाँ कैसे आगमन हुआ देवराज आप किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गए हैं आपने ठीक अनुमान लगाया मन श्रेष्ठ देवो आरोप इस समय बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है दैत्यो ने अमरावती को घेर रखा है चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है विश्वरूप मुस्कुराए और बोले यह तो देवों और दैत्यों का पुराना झगड़ा है देवराज दोनों ही महर्षि कश्यप की संताने हैं इसलिए कोई एक दूसरे से छोटा नहीं बनना चाहता तुम्हारे इस झगड़े में मैं क्या कर सकता हूँ देवों देवो को इस समय इस आपकी आप सहायता की आवश्यकता, की आवश्यकता, आवश्यकता है मुनिश्रेष्ठ सिर्फ आप ही हैं जो उनका भय दूर कर सकते हैं। इस प्रकार इंद्र ने, ने जब, जब विश्वरूप, विश्वरूप की बहुत अनुनय विनय की तो विश्वरूप पिघल गए उन्होंने देवों के यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया वे बोले देवों की दुर्दशा देखकर ही मैंने आपके यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार किया है देवराज तत्पश्चात उन्होंने देवराज को नारायण कवच प्रदान करते हुए कहा यह कवच ले जाओ देवराज दैत्यों से युद्ध करते समय यह न सिर्फ तुम्हारी रक्षा करेगा बल्कि तुम्हें विजय श्री भी प्रदान करेगा विश्व रूप से नारायण कवच लेकर देवराज पुनः अमरावती पहुँचे उनके वहाँ पहुँचने से देवों में, में नए उत्साह का संचरण हो आया और वे, वे पूरी शक्ति के साथ, साथ दैत्यों, दैत्यों पर टूट पड़े भयंकर युद्ध छिड़ गया इस बार इंद्र के पास नारायण कवच होने के कारण दैत्य मैदान में नहीं ठहर सके वे पराजित होकर भाग खड़े हुए विजयश्री देवताओं के हाथ लगी युद्ध समाप्त होने पर देवराज विश्वरूप का आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास पहुँचे और बोले आपकी कृपा से हमने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली है अब हम एक ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप देवलोक हमेशा के लिए दैत्यों के भय से मुक्त रह सके और आप हमें वचन दे ही चुके हैं कि उस यज्ञ के होता आप होंगे तो कृपा करके अब आप हमारे साथ चलिए देवराज के अनुरोध पर विश्वरूप रूप अमरावती पहुँचे उन्होंने यज्ञ में आहुतियाँ डालनी आरंभ कर दी उसी समय एक दैत्य ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि विश्वरूप के पास आ बैठा उसने धीरे से महर्षि विश्वरूप ऐसी कहा महाशी देवताओं का पक्ष लेकर आप जो यज्ञ दैत्यों के विनाश के लिए कर रहे हैं ये उचित नहीं है क्यों उचित नहीं है विश्वरूप ने पूछा इसलिए उचित नहीं है कि देव और दैत्य एक ही पिता की संतान हैं आप भूल रहे हैं कि स्वयं आपकी माता एक दैत्य परिवार से हैं क्या आप चाहेंगे कि आपका मातृकुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाए बात विश्वरूप की समझ में आ गई उन्होंने आहुतिया देते दे दे समय देवों के साथ साथ दैत्यों का नाम भी लेना आरंभ कर दिया यज्ञ समाप्त हुआ लेकिन उसका कोई लाभ देवों को नहीं मिला इस पर देवराज इंद्र ने विश्वरूप से कहा मुनिवर इतने बड़े यज्ञ का कोई अच्छा फल नहीं मिला देवताओं की शक्ति में तो किंचित बदलाव नहीं आया तु तो जैसे पहले थे वैसे ही अब भी है तभी इंद्र का एक गुप्तचर उनके पास पहुंचा। उसने इंद्र को बताया यज्ञ का सूफल कैसे मिलता देवराज मुनिवर देवो के साथ साथ दैत्यों की भी आहुतियां देते रहे हैं। इस यज्ञ का जितना लाभ देवो को मिला है उतना ही दैत्यों को भी मिला है गुप्तचर के मुख से यह समाचार सुनकर इंद्र गुस्से से भर उठे उन्होंने तलवार निकाल ली और ऋषि विश्वरूप पर झपटे धोंगी ऋषि तूने देवों के साथ विश्वासघात किया है यज्ञ देवो ने करवाया और तू आहुतियाँ अपने मातृकुल के लोगों को देता रहा अब मैं तुझे जीवित नहीं छोडूंगा, कहते हुए उन्होंने तलवार के एक ही वार से विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण की यज्ञ स्थल पर ही हत्या किए जाने की सर्वज्ञ निंदा होने लगी देवों के साथ साथ ऋषि मुनि उसे धिकारने लगे। इंद्र तू हत्यारा है तूने ब्रह्म हत्या की है तेरे जैसे व्यक्ति को इंद्र पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है तेरे लिए यही उचित है कि किसी कुएं या बावड़ी में कूदकर अपने प्राणों का विसर्जन कर डाल, डाल। नित्य प्रति के धिक्कार और प्रताड़ना सुनकर इंद्र दुखी रहने लगे उधर जब यह समाचार महर्षि स्वच्छता तक पहुंचा, तो वे बेहद क्रोधित हुए गुस्से में दहाड़ते हुए बोले इंद्र की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे पुत्र का वध करके इंद्रासन पर बैठा रहे मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा मेरे पुत्र की हत्या करने का परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा उसी दिन यज्ञ करने के लिए बैठ गए यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ वेदी से एक पर्वत के समान आकार वाला दैत्य प्रकट हुआ उसके एक हाथ में गदा और दूसरे में शंख था उसने झुककर ऋषि को प्रणाम किया ऋषि ने उसका नाम दिया व्रतासुर आज्ञा दीजिए ऋषिवर वृतासुर ने सिर झुकाकर कहा, कहातासुर तुम तत्काल अमरावती जाओ और कपटी इंद्र के साथ साथ, साथ समस्त देवताओं का विनाश करो महर्षि त्वस्टा ने क्रोध से काटते हुए आदेश दिया त्वस्टा का आदेश पाते ही वृत्ता वायु वेग ऐसी देवलोक की ओर उड़ चला मृत ने अमरावती में पहुंचकर देवों का विध्वंस करना शुरू कर दिया जो भी सामने आता वह नि संकोच होकर उसका वध कर डालता उसने अमरावती में ऐसा कोहराम मचाया कि देवता त्राही त्राही कर उठे इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर उसके सामने पहुँचे और उस पर वज्र से प्रहार किया किन्तु वृतासुर ने एक ही झटके में उसके हाथ से वज्र छीनकर दूर फेंक दिया इस पर इंद्र ने उस पर आगने अस्त्रों से आक्रमण किया किंतु उनका किंचित असर मृतक पर नहीं हुआ किसी खिलौने की तरह उसने इंद्र के हाथ से उनका धनुष छीन लिया और उसे तोड़कर एक ओर फेंक दिया फिर वह अपना भयंकर मुख खोलकर कर इंद्र को खाने के लिए उसकी ओर झपता यह देखकर इंद्र भयभीत हो गए और ऐरावत से कूद कर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले पीछे वृत्ता अपने भयंकर अठा से ऐसी अमरावती को गुंजाता रहा देवराज भाग कर सीधे पहुँचे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए देव देवताओं को बचाइए देव उसने आर्थ स्वर में भगवान से विनती की देवों को वृत्ता के कोप से बचाइए, अन्यथा यह समस्त देव जाति का विनाश हो जाएगा भगवान विष्णु ने भी उसे धिकारा और कहा इंद्र एक ब्राह्मण और वह भी ऐसा जो तुम्हारे यज्ञ का संचालन कर रहा हो उसका यज्ञ स्थल पर ही वध करके तुमने समस्त को कलंकित कर दिया है तुमने अपराध किया है महर्षि ने तुम्हारे लिए उचित दंड का निर्णय लिया है मुझे अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप है प्रभु मैं उस समय क्रोध में अंधा हो गया था इसलिए ब्रह्म हत्या जैसा अघोर पाप कर बैठा मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु और मुझे उस महाभयंकर दैत्य से मुक्ति दिलवाइए इंद्र ने शर्मिंदगी के साथ कहा देवेंद्र श्री हरि बोले इस समय मैं तो क्या स्वयं भगवान शिव अथवा ब्रह्मा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते तुम्हारी रक्षा पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति कर सकता है वह कौन है देव कृपया शीघ्र ही बताइये महर्षि गति विष्णु बोले सिर्फ वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं तुम महर्षि दधी के आश्रम में जाओ और उन्हें प्रसन्न करके किसी तरह उनके शरीर की हड्डियां प्राप्त कर लो फिर उन हड्डियों से वज्र बनाकर यदि तुम वृता से युद्ध करोगे तो विजयश्री तुम्हें ही मिलेगी भगवान विष्णु का परामर्श मानकर इंद्र दधीजी के आश्रम में पहुँचे महर्षि दधीची उस समय समाधि लगाए बैठे थे उनकी कामधेनु उनके निकट खड़ी थी इंद्र महर्षि की समाधि भंग होने की प्रतीक्षा करने लगे फिर जब महर्षि ने अपनी समाधि भंग की तो उनकी दृष्टि कर बद खड़े इंद्र पर पड़ी महर्षि ने हंसते हुए पूछा देवेंद्र आज इस मृत्यु लोक में तुम्हारा आगमन क्यूँ कर हुआ देवलोक में सब कुशल तो है न इंद्र ने कहा कुशलता कैसी महर्षि देवों के दुर्दिन आ गए हैं। वृत्तासुर के भय से देव अमरावती छोड़कर जंगल और गिरी कन्द्राओ में छिपते फिर रहे हैं है है है। फिर महर्षि के पूछने पर इंद्र ने उन्हें सारी बातें बता दी सुनकर दधीची बोले यह तो बड़ी अशुभ बातें बताई तुमने देवेंद्र, अब इनका निराकरण कैसे हो महर्षि मैं भगवान विष्णु के पास गया था उन्होंने परामर्श दिया है कि यदि आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी हड्डियों का दान दे दे और उनसे वज्र बनाकर यदि वृत्तासुर से युद्ध किया जाए तो वह दैत्य उस वज्र के प्रहार से मर सकता है ऋषि श्रेष्ठ देवो पर कृपा करके कर मुझे अपनी अस्थियों का दान दीजिए महर्षि दधीजी बोले देवेंद्र यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का हित होता है तो मैं सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने के लिए तैयार हूँ तत्पश्चात अपने शरीर पर मिष्ठान का लेपन करके महर्षि समाधिस्त हो गए कामधेनु ने उनके शरीर, शरीर को चाटना आरंभ कर दिया कुछ, कुछ देर में महर्षि के शरीर, शरीर, शरीर की त्वचा मांस और मज्जा उनके शरीर, शरीर से अलग हो गए मानव देह दे के स्थान पर, पर, पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही शेष रह गयी इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर उन हड्डियों से तेजवान नामक वज्र बनाया तत्पश्चात उस वज्र के बल पर उन्होंने वृद्धा को ललकारा दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ लेकिन वृद्धासुर तेजवान वज्र के आगे देर तक टीका न रह सका इंद्र ने वज्र प्रहार करके उसका वध कर डाला उसके भय से सारे देवतागण मुक्त हो गए अभी, अभी आप सुन, आप सुन रहे, रहे थे, थे। महर्षि दधीची, दधीची की, की कथा वाचक स्वर, स्वर भारती परिमल, परिमल।